कल का एक श्लोक प्रस्तुत किया गया आहारार्थम समीहेत युक्तम आहाराथ समी युक्त तत्प्राणधारण तत्व विमृश्यद विज्ञा विमुच्य मनुस्मृति एक वचन कल प्रस्तुत किया गया सम्यक दर्शन सम्पन्न कर्म भिन्न निबध्यतें दर्शनेन विहीन स्तु संसार प्रतिपद्यतें जीवन में सुनाई पड़ता है या नहीं सम्य दर्शन की प्रतिष्ठा हो यह आवश्यक है इससे क्या होता है कर्मों के द्वारा व्यक्ति बंधन को प्राप्त नहीं होता कर्मबंधन से मुक्ति दिलाने वाला दर्शन ही वास्तव में दर्शन है तो सम्यक दर्शन का अर्थ क्या हुआ आत्मतत्व अविक्रिय विज्ञान घन है इस रहस्य का अधिगम हो जाने पर कर्तृत्व भोक्तृत्व की सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है और कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभाव में जन्म और मृत्यु की परंपरा का उच्छेद हो जाता है जीव कृतार्थ हो जाता है आय दर्शनेन नहीन स्तु संसारम प्रतिपद जिसके जीवन में सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठा नहीं है उसके जीवन का पर्यवसान क्या होता है जन्म लिया है तो मरना भी स्वाभाविक है और अकृतार्थ होकर देह त्याग करेंगे तो पुनर्जन्म भी स्वाभाविक है जन्म का पर्यवसान मृत्यु में मृत्यु का पर्यवसान जन्म में जन्म मृत्यु की परंपरा का अनुच्छेद ही संसार की प्राप्ति है सम्यक दर्शन सम्पन्न कर्म भी न निबध्यते दर्शन विहीन स्तु प्रतिपद्यते मनुस्मृति सम्यक दर्शन जीवन में प्रतिष्ठित हो या आवश्यक कल जीवन की परिभाषा की गई आस्तिक नास्तिक सम्मत परिभाषा और आस्तिकों की ओर से विशिष्ट परिभाषा दो प्रकार की परिभाषा हो सकती है प्रज्ञाशक्ति प्राणशक्ति से युक्त इस शरीर का नाम जीवन है या जो परिभाषा है आस्तिक नास्तिक वह सम्मत है गाढ़ी नींद में बुद्धि सक्रिय नहीं रहती है सो जाती है तो जीवन की पूर्ण परिभाषा चरितार्थ नहीं हो पाती है अतः हमने कहा कि शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न इस शरीर का नाम जीवन है अब आस्तिकों की दृष्टि में अगर परिभाषा करें तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से युक्त जीव का नाम ही जीवन है स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से संपन्न जीव यही तो जीवन का रहस्य है उसमें भी जब पुर्यष्टक सहित जीव कला इस शरीर को छोड़ देती है तो शरीर सब हो जाता है और पुर्यष्टक सहित जीव कला जब तक शरीर में विद्यमान रहती है तब तक व्यक्ति को जीवित माना जाता है जीवन की परिभाषा चरितार्थ होती है पुर्यष्टक का कल किया गया सूक्ष्म और कारण शरीर कर्मेंद्रिय पंचक ज्ञानेन्द्रिय पंचक प्राण पंचक अंतकरण पंचक तनमात्र पंचक अविद्या काम और कर्म इन्हीं का नाम है पुरियस्टक पुरियष्टक सहित जीव कला जब तक इस शरीर में विद्यमान है तब तक व्यक्ति को जीवित माना जाता है पुरियस्टक सहित जीव कला इस शरीर को छोड़ दे तो शरीर को सब माना जाता है यह बात भी श्रीमद भागवत में आई है और इसका निरूपण हम समय की सीमा में करेंगे भी अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य जीवन का उत्कर्ष किस आधार पर है तृतीय स्कंध में कपिल महाभाग ने विस्तार पूर्वक मनुष्यों के स्वरूप का और मानव जीवन के उत्कर्ष का प्रतिपादन किया है और मनुष्यों में भी जो तारतम्य है उत्कर्ष को लेकर उसका निरूपण किया है एक बार हमारे से दिवाकर जी ने लगभग पच्चीस वर्ष पहले गोशाला नगर की ओर हम घूम रहे थे तब इन्होंने पूछा कि शास्त्रों में मानव जीवन के उत्कर्ष का वर्णन मिलता है परंतु दार्शनिक धरातल पर उत्कर्ष का क्या स्वरूप है उस समय हमने जो कहा था उत्तर याद है आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्याव्य यह जो बृहदारण्य का वचन है इसके आधार पर मानव जीवन का उत्कर्ष सिद्ध होता है स्ुति की दृष्टि में दर्शनीय कोई तत्व है तो आत्मा ही श्रवणीय कोई तत्व है तो आत्मा ही मनन करने योग्य कोई तत्व है तो आत्मा ही निधिध्यासन ध्यान करने योग्य कोई वस्तु है या तत्व है तो आत्मा ही आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता ही है तस्मादस्माद आत्मन आकाश जब कहेंगे तो आत्मा का अर्थवा परमात्मा भी हो ही जाता है क्योंकि विभु आत्मा का नाम ही परमात्मा होता है या आत्मा के तात्विक स्वरूप का नाम ही परमात्मा होता है तो दर्शनीय कौन है आत्मतत्व दर्शन करने योग्य आत्मतत्व ही है श्रवण करने योग्य आत्मतत्व ही है मनन करने योग्य आत्मतत्व ही है निर्ध्यासन करने योग्य आत्मतत्व ही है अब इससे मानव जीवन का उत्कर्ष किस प्रकार सिद्ध होता है मनुष्य शरीर में आत्मदर्शन की शक्ति योग्यता प्रतिष्ठित है मनुष्य शरीर में आत्मा के मनन की क्षमता सन्निहित है मनुष्य शरीर में आत्मा के निध्यासन की क्षमता सन्निहित है मनुष्य शरीर में आत्मा का श्रवण भी सुलभ है इसलिए मानव जीवन का उत्कर्ष सिद्ध होता है देव दुर्लभ भी श्रीमदभागवत आदि में मनुष्य जीवन को माना गया इसका उत्तर दत्तात्रेय महाभाग ने एकादश स्कंध में दिया है सप्तमश कंध में देवर्षि नारद ने बताया कि देवताओं और पितरों का शरीर द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक होता है अर्थात पुण्य सार सर्वस्व होता है अर्थात दिव्यता उनके शरीर में स्वभावता सन्निहित होती है महर्षि वाल्मीकि ने देवताओं का लक्षण विस्तार पूर्वक किया है जब ब्रह्मा जी के द्वारा पायस दिया गया इंद्र को और कहा गया कि देवी सीता मेरे अनुरोध से इसका सेवन करें तो भूख प्यास से मुक्त रहेंगी और जीवन धारण कर सकेंगी तब देवताओं का कल्याण होगा तो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी की प्रेरणा से पायस लेकर आए भगवती सीता ने सोचा कि कहीं छद रूप में रावण ही न हो तो उन्होंने कहा कि आप अपना ठीक ठीक परिचय दीजिए आप कौन हैं देवराज इंद्र ने कहा कि वस्तुता में देवराज इंद्र हूं और ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपके पास आया तब वहां पर भगवती सीता ने कहा कि देवताओं का स्वरूप क्या है लक्षण क्या है यह मैंने महापुरुषों के मुखारविंद से सुना है तो देवताओं के लक्षण से युक्त स्वरूप अपना प्रकट कीजिए तो मैं समझ लूँगी कि आप देवता ही हैं तो वहाँ पर आया कि देवता के विग्रह में मलमूत्र की प्रतिष्ठा नहीं होती इसलिए त्याग भी वो नहीं करते उनके शरीर से पसीने की अभिव्यक्ति नहीं होती है और देवता चाहें तो पृथ्वी का स्पर्श किए बिना ही खड़े रह सकते हैं किन्हीं को भगवान की कृपा से देवता का दर्शन हुआ हो यहीं वो खड़े हो जाएंगे पृथ्वी या पार्थिव पदार्थ के आश्रय की उनको अपेक्षा नहीं होती उनके शरीर में जो माला इत्यादि वस्तुएं होती हैं वो कभी मलिन नहीं होती हैं ये सब देवताओं के दिव्य लक्षण हैं तो देवर्षि नारद के शब्दों में पितरों का देवताओं का श्री विग्रह द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक होता है अर्थात पूर्ण सार सर्वस्व होता है ऐसी स्थिति में श्रवण मनन निदिध्यासन में अधिकृत होने पर भी आत्मदर्शन में अधिकृत होने पर भी उनके जीवन में वैराग्य सुला नहीं दत्तात्रेय महाभाग ने एकादश स्कंध भागवत में यह बताया एक तो वे धर्म का फल भोगने के लिए देव शरीर प्राप्त करते हैं तो देव योनि कर्म योनि नहीं है उनकी इंद्रियां विकसित हैं उनके प्राण विकसित हैं उनका अंतःकरण विकसित है ऐसा होने पर भी शुभाशुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है तो यहाँ सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है और शरीर से दुर्गंधी भी अभिव्यक्त होती है दुर्गंध भी प्रकट होता है ऐसी स्थिति में वैराग्य मनुष्य शरीर में सुलभ है और वैराग्य के लिए जो साधन करना चाहिए वह भी मनुष्य शरीर में सुलभ है इसलिए इसको देव देवताओं की अपेक्षा भी श्रेष्ठ माना गया तो आत्मदर्शन आत्मा के श्रवण मनन निदिध्यासन की योग्यता से संपन्न हमारा आपका शरीर है क्यों तो कल बताया गया स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है और सूक्ष्म शरीर के द्वारा कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है कारण शरीर के द्वारा जीव की अभिव्यक्ति होती है और जीव के द्वारा शिव स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता है परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है मनुष्य का शरीर इस ढंग से बना है इसमें संपूर्ण सूक्ष्म शरीर स्फुट रीति से व्यक्त हो जाता है पाँच कर्मेंद्रियों का अभिव्यंजक संस्थान मनुष्य शरीर में सन्निहित है तो पांच कर्मेंद्रियों की पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है पंचक ज्ञानेन्द्रियों का अभिव्यंजक संस्थान भी मनुष्य शरीर में सन्निहित है तो पंचक ज्ञानेन्द्रियों की अभिव्यक्ति हो जाती है प्राणादि भेदों से युक्त चौदह प्रकार के प्राण अथवा दस प्रकार के प्राण इस शरीर में अभिव्यक्त होते हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार गयात रूप अंतकरण पंचक की भी पूर्ण रूप से यहाँ अभिव्यक्ति होती है तो श्रवण तात्पर्य निर्धारण का नाम है न उसकी क्षमता है मनन युक्तियों का आलंबन लेकर आगमिक युक्तियों का आलंबन लेकर शास्त्र सम्मत युक्तियों का आलंबन लेकर तत्व का निर्धारण भी संभव है और तत्व का चिंतन तथा ध्यान भी इस शरीर में संभव है और भगवत तत्व का साक्षात्कार साकार रूप में भी संभव है निराकार रूप में भी संभव है सागुण रूप में भी संभव है निर्गुण रूप में भी संभव है इन सब दृष्टियों से कल कहा गया कि मनुष्य शरीर कर्मायतन भी है भोगायत भी है और ज्ञानायत भी है अतः इसका महत्व है अब यह जो जन्म मृत्यु की परंपरा है इसका उच्छेद जीव कर सकें यही सृष्टि की रचना का प्रयोजन है कल यह भी कह, कहा गया बुद्धि इंद्रिय मन प्राण जनाना मस प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च बुद्ध इंद्रिय मन और प्राणों से युक्त जीवन भगवान ने जीवों को प्रदान किया यदि महाप्रलय के दशा में ही जगत रहता और जीव भी विद्यमान रहते भगवान सृष्टि की रचना ही न करते तो फिर क्या होता क्लेश कर्म विपाक आशय से निसंदेह जीव अछूते रहते ईश्वर कल्प होते ईश्वर तुल्य होते परंतु कल निरूपण किया गया कि क्लेश कर्म विपाक आशय का जो बीज है मूल अज्ञान उसका नाश तो महाप्रलय में भी संभव नहीं है अतः क्लेश कर्म विपाक आशय का बीज विद्यमान ही रहता और भोग के उचित भी महाप्रलय की दशा नहीं है जैसे गाढ़ी नींद में ना तो अर्थोपार्जन संभव है न संभव है न धर्मानुष्ठान संभव है न मुक्ति अर्थात कृतार्थता संभव है उसी प्रकार महाप्रलय की दशा में पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि संभव नहीं है पुरुषार्थ भूमि महाप्रलय नहीं है सुषुप्ति कैतुल्य। तो जीवों को पुरुषार्थ के योग्य बनाने के लिए अर्थात भोग और अपवर्ग की उपलब्धि में समर्थ बनाने के लिए भगवान ने जगत बनाया और जीवन प्रदान किया मात्रार्थम च एक पुरुषार्थ भवार्थम च दूसरा पुरुषार्थ आत्मने तीसरा पुरुषार्थ अकल्पनाय चौथा पुरुषार्थ क्रमश श्रीधरी के अनुसार अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके इसलिए भगवान ने जगत बनाया और हमको आपको जीवन प्रदान किया अब एक बड़ी विचित्र बात सभी श्लोकों को उद्धृत करेंगे तो विषय का निरूपण नहीं स्पष्ट रीति से कर पाएंगे ये सब एक एक बात हम भागवत के एक एक श्लोक के आधार पर ही कह रहे कहीं बाहर से नहीं अब जिन के आधार पर पुरुषार्थ की सिद्धि संभव है उन्हीं से पिंड छुड़ाना भी लक्ष्य है विचित्र <laughs> बात जीवन की परिभाषा बताई ना, बुद्धि इंद्रिय मन प्राणा जनाना मस जात अगर बुद्धि ना हो जीवन में मन जीवन में ना हो तो जीवन का स्वरूप ही क्या रह जाए प्राण शरीर में प्रतिष्ठित ना हो इंद्रियों की प्रतिष्ठा शरीर में न हो तो सभी तो रह जाए ना इसका अर्थ यह है कि जिनके द्वारा पुरुषार्थ की सिद्धि संभव है पुरुषार्थ की सिद्धि के पश्चात उनकी पुनः प्राप्ति ना हो यही तो मोक्ष है क्या जिनका आलम्बन लेकर धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि संभव है दो ही वाक्य दो ही शब्दों में कहें अभ्युदय निेयस संभव है अथवा भोग और मोक्ष संभव है उन्हीं साधनों का सदा के लिए आत्यंतिक वियोग हो जाए ठीक है यही कई बल्य मोक्ष है फिर जीव क्या रह जाए तो जीव भगवत रूप होकर अवशिष्ट रह जाए अथवा भक्ति सिद्धांत के अनुसार भगवान के भजन के उचित देहेन्द्र आदि अंतकरण प्राणों से युक्त होकर जीव रह जाए दोनों प्रस्थान हैं लेकिन मूलता तो धारा यही है कि जिनका आलम्बन लेकर पुरुषार्थ की सिद्धि संभव है उन्हीं से सदा के लिए पिंड छुड़ा लेना वास्तव में जीवन दर्शन की सफलता है यह बात इसीलिए सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म दर्शन ही वास्तव में जीवन दर्शन की सफलता है ब्रह्म दर्शन ही जीवन दर्शन की सफलता है अब एक विचित्र बात है कि भोग और मोक्ष दो ही पुरुषार्थ मुख्य रूप से हैं धर्म अर्थ काम का विनियोग हो जाएगा भोग में और धर्म को उधार भी ले जा सकते हैं मोक्ष की सिद्धि में तो अंत में रह गए दो ही पुरुषार्थ भोग और अपवर्ग भोग और मोक्ष केवल भोग भोगने से भी जीवन की कृतार्थता संभव नहीं है अगर कृतार्थता संभव हो तो पश्चाद शरीरों में भी जीवन कृतार्थ हो जाए जीव निहाल हो जाए अतः जब तक मोक्ष की सिद्धि नहीं होती तब तक जीव कृतार्थ नहीं होता अब तक के प्रवचन का यह सार निकला अब मात्रार्थम च भवार्थम च आत्म अकल्पनाय च जो कहा इसकी गंभीर मीमांसा सूत्र रूप में ग्रंथकार ने पहले कर दी है पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि मानव जीवन की सार्थकता है सार है जीवन में अर्थ के स्थान पर अर्थ की प्रतिष्ठा हो काम के स्थान पर काम की प्रतिष्ठा हो अधिकारियों के लिए और धर्म के स्थान पर धर्म की प्रतिष्ठा हो अंत में मोक्ष सिद्धि भी हो जाए तो जीवन सार्थक हो गया जीवन दर्शनीय हो गया और जीवन दर्शन हो गया क्या जीवन दर्शनीय हो, दर्शन हो गया जीवन दर्शन हो गया तो जीवन धन परमात्मा को प्राप्त करके जीवन दर्शनीय होता है और जीव धन्य धन्य होता है पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप बहुत अच्छा है यहाँ पर जो कुछ जीवन दर्शन के संबंध में या श्रीमद् भागवत के संबंध में हम कह सकते हैं या कोई कह सकते हैं प्रथम श्लोक जन्मादेशन्वया और यह जो दूसरे अध्याय में नारायणम नमस्कृत्य के ओ जो आख्या ये जो सवई पुंसा परो धर्मो यहाँ से यथो तो भक्ति राधोक्षजे यहाँ से ले कर के भगवान के अवतार की जो उपक्रमणिका है बस सबका उत्तर तो इसी में सन्निहित है अब ये पुरुषार्थ चतुष्टय में पहला हम किसको रखें विवक्षा विवक्षावसात दो पुरुषार्थ हैं साधन परक और दो पुरुषार्थ हैं फल प्रधान फल परक काम और मोक्ष ये फल प्रधान पुरुषार्थ हैं अर्थ और धर्म ये साधन प्रधान पुरुषार्थ हैं विभाग इस प्रकार का है तो अर्थ किसको कहेंगे धर्म किसको कहेंगे काम की परिभाषा क्या होगी मोक्ष की परिभाषा क्या होगी और जीवन में चारों की प्रतिष्ठा किस प्रकार होगी जीवन दिशाहीन होने से किस प्रकार बचेगा इन सब का उत्तर यहाँ प्रारंभ में ही दे दिया गया है तो पहले आप ले ले अर्थ किसको कहते हैं? अर्थ एक बार हमने कहा था अंग्रेजी वालों ने यहाँ से सब कुछ लिया अंग्रेजी में पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, ठीक है और कौटिल्य अर्थशास्त्र में अर्थ की जो परिभाषा दी गई है महाभारत आदि के आधार पर वो विचित्र है अर्थ की परिभाषा क्या होगी पहले हम कुछ विस्तार पूर्वक करते हैं फिर संक्षेप बुद्धि श्रम और पृथ्वी आदि सामग्री के संवेद स्वरूप का नाम अर्थ है बुद्धि विवेक नहीं हो तो फिर वस्तु के उपयोग का स्वरूप क्या होगा और बीच में हो श्रम और नीचे हो पृथ्वी आदि सामग्री तो तीनों के योग से अर्थ की निष्पत्ति होती है और विश्व बैंक को हमने अर्थ किया परिभाषा दी बिना संशोधन के विश्व बैंक ने भी उसको स्वीकार कर लिया बुद्धि ऊपर बीच में श्रम नीचे पृथ्वी उपलक्षण है पृथ्वी आदि सामग्री तीनों के योग से अर्थ की सिद्धि होती है अब अगर एक ही वाक्य में अर्थ की परिभाषा करें तो सुखद सामग्री का नाम अर्थ है ठीक सुखद सामग्री का नाम अर्थ है अब और विस्तृत परिभाषा कर दें श्रीमद भागवत के अनुसार परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात या परंपरा से जिसका उपयोग या विनियोग हो उसका नाम अर्थ है परम धन परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात या परंपरा से जिसका उपयोग या विनियोग हो उसका नाम धन है ठीक है परम अर्थ परमात्मा तक न पहुंचा सके वह अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से अनर्थ ही मान्य है क्योंकि सृष्टि क्या है परम अर्थ परम धन परमात्मा की अभिव्यक्ति ही तो सृष्टि है सृष्टि और क्या है जी सृष्टि क्या है परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति ही तो सृष्टि है एक विचित्र बात है असंभव का संभव होना ही सर्ग है भगवान में आस्था क्यों बनती है क्योंकि असंभव को संभव करने में वे पूर्ण समर्थ हैं अब हम उदाहरणों की झड़ी लगा देते हैं भगवान सदघन चिदघन आनंद घन है न घन का अर्थ होता है छिद्र रहित अवकाश शून्य उनसे आ, अवकाश युक्त अवकाश अवकाशप्रद आकाश की उत्पत्ति असंभव का संभव होना है या नहीं या उनकी दोनों बात चलेगी ना निमित्त उपादान कारण भगवान है ना? शब्द रहित अवकाश शून्य सद्घन चिद घन परमात्मा से शब्द गुण युक्त अवकाशप्रद आकाश की उत्पत्ति असंभव का संभव होना है या नहीं हाँ यही भगवान की चमत्कृति है और स्पर्श शून्य निश्चल आकाश से स्पर्श युक्त चंचल वायु की उत्पत्ति असंभव का संभव होना है या नहीं यही भगवान का अनुग्रह है यही भगवान की भगवत्ता है रूप रहित वायु से रूप युक्त तेज की अभिव्यक्ति असंभव का संभव होना है या नहीं यही भगवान की भगवत्ता है इसी का नाम स्वर्ग है इसी प्रकार द्रवता शून्य रस शून्य तेज से द्रवता संपन्न रस संपन्न जल की अभिव्यक्ति असंभव का संभव होना है या नहीं यह किसके वश की बात है परमात्मा के वश की बात है अब गंध शून्य निर्गंध और निर्गंध और द्रवतायुक्त है न जल तो निर्गंध जल से और द्रवता युक्त जल से गंध युक्त ठोस घन पृथ्वी की अभिव्यक्ति असंभव का संभव होना है या नहीं इसी का नाम सज्जनु सर्ग है वही परम अर्थ है अर्थ माने तत्व उस परम तत्व की अभिव्यक्ति में जिस सामग्री का साक्षात या परंपरा से उपयोग हो वही अर्थ है नहीं तो अनर्थ है अर्थ के नाम पर ये कहाँ से बोल रहे एकादश स्कंध में आजकल विश्व में अर्थ के नाम पर पंद्रह अनर्थ प्राप्त हो रहे हैं स्तेय चोरी हिंसा मध्य ये सब अर्थ के नाम पर पंद्रह अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं एकादश स्कंध में कितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है भिक्षु गीतम है वहाँ से बोल रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ अर्थ की परिभाषा की गई सुखप्रद सामग्री का नाम अर्थ है और अंत में सुखरूप परमात्मा का नाम अर्थ है अर्थ भी वही धर्म भी वही काम भी वही मोक्ष भी वही अंत में पुरुषार्थ चतुष्टय भगवान का ही नाम है अर्थ कौन होगा जिसके बिना सब अनर्थ हों उसी को तो अर्थ कहेंगे हा? अरे मतलब की बात कहो अर्थ की बात कहो सार कहो यही तो अर्थ का अर्थ होता है सार जिसके बिना सब अर्थ अनर्थ सिद्ध हो जाए वही तो अर्थ सिद्ध होगा तो परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति का नाम अर्थ है सारा संसार अर्थ हो गया पृथु महाराज के आख्यान से यह सिद्ध होता है या नहीं सब कुछ अर्थ है जी है पृथ्वी का जो दोहन एक कथावाचकों के लिए संकेत करते हैं पृथ्वी के दोहन का प्रकार क्या था और अन्न का स्वरूप क्या था यह तो भागवत में है लेकिन उनका रहस्य क्या था वो महाभारत में जिन्होंने महाभारत का वह प्रकरण नहीं पढ़ा वो भागवत के उस प्रकरण का रहस्य नहीं समझ सकते संभव है बहुत से टीकाकारों ने महाभारत का अंश बिना पढ़ के ही टीका लिखी हो इसलिए हम संकेत करते हैं पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी का दोहन कैसे किया इस रूप में किया अन्य का स्वरूप क्या था वह तो श्रीमद् भागवत में है लेकिन रहस्य भाग महाभारत में है वहाँ से मिलेगा तो अंत में क्या हुआ सुखप्रद सामग्री का नाम अर्थ है और अंत में सुखस्वरूप परमात्मा का नाम अर्थ है वेदांत परिभाषा में परमा का अर्थ परमात्मा भी तो है ना यथार्थ ज्ञान और ज्ञान स्वरूप आत्मा परमा के दोनों अर्थ हैं इसी प्रकार अर्थ के दो अर्थ होंगे परम अर्थ परमात्मा का नाम ही अर्थ है बाकी सब क्या है उनकी अभिव्यक्ति है शेष है परमात्मा शेष ही हैं और उन परमात्मा की प्राप्ति में अभिव्यक्ति में इन सब सामग्रियों का विनियोग नहीं हो सका तो ये सब सामग्री अर्थ के नाम पर अनर्थ हैं तो अर्थ का अर्थ हुआ सुख स्वरूप परमात्मा और सुखप्रद सामग्री का नाम अर्थ है ये हुआ अब काम क्या है जी काम क्या है अर्थ फिर काम काम क्या चीज है सुखोपलब्धि का नाम काम है सुखोपलब्धि का नाम काम है न जातु या जो श्लोक है इसमें अर्थ के अर्थ में भी काम का प्रयोग किया गया है तो विभाजक रेखा खींचने के लिए हम कहते हैं सुखोपलब्धि का नाम ही अंतोगत्वा काम है सुखोपलब्धि का नाम काम है और कमनीय श्री कृष्ण परमात्मा का नाम काम है तो सुख और सुखोपलब्धि का नाम ही अंत में काम हो जाएगा अर्थ और काम अंत में जाकर एक हो जाएंगे परमात्मा ही अर्थ हैं वही काम है अब क्या होगा धर्म की परिभाषा करेंगे धर्म क्या है जी धर्म क्या है सुखोपलब्धि के लिए जो विधि शास्त्र मर्यादा में रहकर अर्थात वह नियम वह विधा जिसके द्वारा विषय सुखप्रद सिद्ध हो सकें उसी का नाम धर्म है और सुखरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति में जो हेतु हो और विषयों के उपयोग की वह विधा जो जीवन में सुख प्रदान करने में समर्थ हो उसी का नाम सज्जनों धर्म है और मोक्ष क्या है मुक्तिहित्व्यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति कल कह दिया अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत स्वरूपस्थिति का नाम मुक्ति है ये चारों बात कही गई अब जीवन दिशाहीन न हो जीवन दर्शनीय हो और देहा त्याग के पूर्व ही जीव कृतार्थ हो सके इसके लिए पुरुषार्थचतुष्ट का निरूपण ग्रंथकार स्वयं करते हैं धर्मस्य धर्म से हापवर्ग नारथस्य नर्थर्थकल नमैका कामो लाभाय का काम से नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यीवस्थिज्ञा नो ये कर्म भी वदंती तत्विदत्व यदि ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मे भगवान यति शब्द थे अवे पुरुषार्थ चतुष्टय का कितना घनिष्ठ संबंध है आपस में इसका निरूपण किया गया हम एक और संकेत कर दें जो धर्म और ईश्वर को नहीं स्वीकार करते केवल भौतिकवादी हैं उनका जीवन पुरुषार्थ शून्य होता है कहने को उनके जीवन में दो पुरुषार्थ होते हैं अर्थ और काम धर्म और मोक्ष को तो वो स्वीकार ही नहीं करते देहात्मवादी धर्म और मोक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं चार वाक्यों के यहाँ नीति शास्त्र है धर्मशास्त्र नहीं और नीति भी आंशिक है जीवन काल में विषयोपलब्धि और सुखानुभूति में जितने धर्म का विनियोग हो उतने धर्म का अंश ही नीति है चार वाक्यों के यहाँ पर लोग से उसका या जीव के मोक्ष से कोई संबंध नहीं है अब विचार किया जाए कि भौतिकवादियों के जीवन में दो पुरुषार्थ कहने को होते हैं पहला अर्थ और दूसरा काम ठीक है परंतु उन मर्यादा का अतिक्रमण करके अर्थात धर्म के विरुद्ध अर्थ का अर्जन भी करते हैं उपभोग भी करते हैं इसलिए उनके जीवन में पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा नहीं होती अर्थ के नाम पर पंद्रह अनर्थ निकालते हैं गीता में कहा गया धर्मा विरुद्धो भूतेश कामोश्म भरसर सब धर्म के अविरुद्ध काम मैं हूँ उपलक्षण है और धर्म के अविरुद्ध अर्थ मैं हूँ और धर्म की तिलांजलि दे करके अर्थ को कोई पुरुषार्थ सिद्ध कर सकता है क्या और धर्म की तिलांजलि दे करके काम को कोई पुरुषार्थ सिद्ध कर सकता है क्या इसलिए भौतिकवादियों का जीवन पुरुषार्थहीन होता है ये जितने भौतिकवादी हैं दिन भले ही मारें टोलने पर उनके जीवन में अर्थ और काम का विनियोग पंद्रह अनर्थों में हो जाता है अनर्थ रहित जीवन पुरुषार्थ का फल है ना और अनर्थ में पर्यवसान जिस जीवन का हो गया उसको क्या हम युक्त जीवन कह सकते हैं पुरुषार्थ विहीन आजकल के भौतिकवादी हैं और संपूर्ण विश्व में यही एक समस्या है कि अर्थ पुरुषार्थ के रूप में उनके जीवन में प्रतिष्ठित नहीं है काम पुरुषार्थ के रूप में उनके जीवन में प्रतिष्ठित नहीं है क्योंकि पुरुष का अर्थ जो होगा वही तो पुरुषार्थ होगा अर्थात पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि जिससे होगी उसी का नाम तो पुरुषार्थ होगा अब पुरुष का अर्थ क्या होता है सांख्य प्रस्थान में जीव तत्व देवियों के लिए भी पुरुष शब्द का प्रयोग होगा या नहीं प्रकृति और पुरुष जब प्रकृति और पुरुष कहेंगे तो स्त्रियों का ग्रहण भी पुरुष में हो गया या नहीं पुरुषार्थ का अर्थ क्या हुआ पुरुष पुरुष को समझते ही नहीं तो पुरुषार्थ क्या कर पाएंगे पुरुष माने आत्मा पुरुष माने जीव देहातिरिक्त आत्मतत्व का नाम होगा ना पुरुष तो जिनके यहाँ पुरुष की अवधारणा ही ठीक नहीं है पुरुष का स्वरूप ही उनको विदित नहीं है देह को ही या चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं जब पुरुष का स्वरूप देहातिरिक्त सिद्ध नहीं है तो उनके जीवन में पुरुषार्थ भी क्या सिद्ध होगा इसलिए यहाँ पर कहा गया धर्मस्य यापर्ग वर्गस्य बहुत गंभीर श्लोक हैं श्रीधरी टीका के साथ लगाने पर भी पूरा भाव खुल के आवे इसके लिए मनन की अपेक्षा है ऐसे एक गुत्थी है इसमें एक पुरुषार्थ को दूसरे से मिला करके फिर खींच भी लिया इतनी बुद्धि का प्रयोग है क्योंकि ये चार पंक्ति का करने के लिए कम से कम 40 पृष्ठ चाहिए स्पष्टीकरण के लिए लेकिन ये चार पंक्ति में सारा जीवन का दर्शन बता दिया गया धर्मस्य से ही धर्म से ही आपवर्ग धर्म का फल मोक्ष होना चाहिए धर्मानुष्ठान का फल मोक्ष होना चाहिए अपवर्ग की सिद्धि होना चाह होनी चाहिए अपवर्ग का अर्थ होता है द्वंद्वातीत स्वरूपस्थिति ठीक है पवर्ग रहित होना न पापपूर्ण इत्यादि द्वंद्वातीत स्वरूपस्थिति का नाम ही अपवर्ग है उसी का नाम मोक्ष है उसी का नाम मुक्ति है तो धर्म का अनुष्ठान इस ढंग से करें अपवर्ग कि सिद्धि में उसका विनियोग हो पर्यवसान हो यह पहला उपदेश है धर्मानुष्ठान करते समय यह ध्यान रखें कि अपवर्ग की उपलब्धि से हम वंचित न रह जाएं ये शर्त है पहले धर्म से या अपवर्ग से अर्थात धर्म की गति मोक्ष तक होनी चाहिए असल में कोई भी गति तब तक सराहना करने योग्य नहीं है जब तक स्थिति में उसका परिवसान ना हो गति के लिए गति सराहना करने योग्य नहीं है श्रम के लिए श्रम सराहना करने योग्य नहीं है तो धर्म का फल अपवर्ग होगा तो धर्म की गति मोक्ष तक होगी तभी तो क्या हमारी गति शांत होगी ना? जन्म मृत्यु की परम्परा का उच्छेद हो ये क्या है धर्म का फल इसीलिए वैशेषिक दर्शन ने फलवल कल्प्य धर्म का स्वरूप बताया साक्षात लक्षण तो नहीं है फलवल कल्प्य है जिसके सेवन से रोग निवृत्ति हो जाए निवृत्त हो जाए वो औषधि है ये जो औषधि की परिभाषा है मायित्व तो वैसे है जिसके सेवन से रोग की निवृत्ति हो जाए उसका नाम औषधि है या जो परिभाषा करेंगे वो फल बल है साक्षात परिभाषा तो ये नहीं है तो या तो यथोभ्युदय तो निश्रेयस सिद्धि सधर्म है यह वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र है शंकर मिश्र ने श्री शंकर मिश्र जी ने अभ्युदय का अर्थ किया तत्व ज्ञान हाँ प्रकरण के अनुसार अभ्युदय का अर्थ होता है तत्व ज्ञान धर्म है ना धर्म की परिभाषा क्या है यहाँ पर फलवलकल्प परिभाषा जिससे अभ्युदय और निश्चेयस की सिद्धि हो जाए वह धर्म है शंकर मिश्र महाभाग ने कहा कि यहाँ अभ्युदय का अर्थ तत्व ज्ञान है उससे निश्चयस्क सिद्धि होगी ना अब यहाँ हम संकेत करते हैं ऊपर से अर्थ करते हैं अब व्युदय का अर्थ है हमारा लोक भी सुखद हो परलोक भी सुखद हो या अभ्युदय हो गया भोग ले लीजिए लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष का नाम अभ्युदय मान लीजिए और लोक परलोक में भ्रमण का क्रम शांत हो जाए उसका नाम अपवर्ग है जन्म मृत्यु गमागम आना जाना जन्म मृत्यु की परंपरा का उच्छेद हो जाए इसी का नाम अपवर्ग है तो यहाँ पर कहा गया कि धर्म का फल क्या होना चाहिए अपवर्ग अर्थात धर्म का पर्यवसान मोक्ष में होना चाहिए क्योंकि तो खीण्य पूर्णिय मर्तिलोकम विसंति ये पुर्यष्टक सहित जो जीव कला है ना एक कंदुक गेंद के समान है अब कोई जोरों से बल और वेग का प्रयोग करके ऊपर उछाले फिर भी वो गेंद पृथ्वी की ओर गिर जाएगी जितना बल और वेग होगा उसके क्षण हो जाने पर स्वभावतः गेंद पृथ्वी की ओर आकृष्ट होगी तो फिर क्या होता है स्वर्गाद लोगों को लक्ष्य बनाकर जब धर्मानुष्ठान होता है तो पुर्यष्टक सहित कला में इतना बल और वेग भर जाता है कि बस ओह वो वह स्वह तक जा सके पुर्यष्टक सहित कला की गति वहाँ तक हो सके फिर पुण्यक्षय के बाद फिर मृत्यलोक में आने के लिए जीव बाध्य हो अब यह है कि अगर निष्काम भाव से स्वधर्मानुष्ठान हुआ कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर भित्युत्साहपूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान हुआ तब श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अनुसार ब्रह्म लोक तक पुर्यस्तक सहित जीवकला की गति होती है ब्रह्मलोक तक अब तो यहीं से बोलेंगे मुँह वर्ष भर हम माइक के साथ खेलते ही रहते हैं तो वो बुलंद माइक बढ़िया न हो ना हृदय का भाव खींच के सामने ला देता माइक में गड़बड़ी हो तो यहाँ तक भाव आ कर के नीचे वो परावाणी हो जाए बकरी थकाने में कठिनाई रोज का ही अनुभव लोगों का है और हाँ नित्य ही का अनुभव तो हमने संकेत किया कि धर्म क्योंकि यहाँ का आ गया था ना दर्शनेन विहिन्न भीन, संसारम प्रतिपद्य थे सम्यक दर्शन सम्पन्न कर्म भिन्न निबद्ध्य तो धर्म मानी कर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठान की गति कहाँ तक हो अकर्म तक लीला कर्म तक कर्म शून्य स्थिति तक इसी में तो बुद्धिमत्ता है ना कर्मानुष्ठान की गति ही अकर्म शून्य आत्मस्थिति तक किस प्रकार हो इस सूझबूझ के साथ धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए वह स्वरूप क्या है कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धित्युत्साहपूर्वक कर्तव्य बुद्धि से भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान करेंगे तो अंतकरण की शुद्धि में और एकाग्रता में कर्मों का विनियोग होगा इस पर भी दर्शन है अभी पाँच सात मिनट बाद कहेंगे पूरे भागवत ही नहीं वैदिक वांग्मय का मंथन करके आखिर यह सब क्यों लिखने की और कहने की आवश्यकता है इसके पीछे रहस्य क्या है उसको कतिपय वाक्यों में चंद शब्दों में प्रकट कर देना उचित है और यह श्री वृंदावन धाम है और भागवत है मेरे सामने सगुण साकार भगवान का उत्कर्ष बिल्कुल उसी रूप में प्र... हमको अभिष्ट है जिस रूप में भगवान वेदव्यास सुखदेव जी आदि ने उनके स्वरूप का प्रतिपादन किया है यह पहले कह रहे अब नारथोर नार्थोर्थायोपकते धर्मानुष्ठान का आनुषंगिक फल अर्थ अवश्य होता है लेकिन अर्थ को लक्ष्य में रखकर ही धर्मानुष्ठान नहीं करना चाहिए लक्ष्य तो मोक्ष होना चाहिए बहुत विचित्र ढंग से भाव है नार्थोर्थायोपकल्प थे धर्मानुष्ठान से अर्थ की सिद्धि ना हो यह संभव नहीं है लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप तो मोक्ष को ही लक्ष्य बनाइए और आनुषंगिक रीति से धर्मानुष्ठान का फल अर्थ तो मिलेगा ही तो केवल अर्थोपलब्धि के लिए धर्म का आलंबन मत लीजिए लक्ष्य तो कमनीय वर्णीय भगवत तत्व का अधिगम या भगवत स्वरूप का साक्षात्कार मोक्ष की प्राप्ति को ही रखिए ये बात तो कर्म का ऐसा उपयोग कीजिए कि कर्म के गर्व से अकर्म निकल आवे या योगा कर्म सु कौशलम इसी का नाम तो कौशल है कर्म बंधन में हेतु न बनकर हाँ, बंधन के उच्छेद में हेतु बन जाए यही धर्मानुष्ठान के साथ दक्षता की आवश्यकता है इसका अर्थ क्या हुआ हमारे श्री रामानुजाचार्य महाराज का भाव यह है श्री वैष्णव संतों का भाव यह है विद्वानों का भाव यह है कि दो प्रकार की कर्मधारा होती है एक धारा होती है वो प्रकृति की परम्परा से प्रकृति की प्रधानता से गुणों की परम्परा से एक धारा होती है भगवान की परम्परा से तो जीवन मुक्त भक्तों में भगवान की परंपरा से कर्म की धारा तो विद्यमान रहती है लेकिन प्रकृति परवश होकर कर्म की धारा शांत हो जाती है श्री वैष्णवाचार्य यही मानेंगे नहीं तो लीला अनुकृति आदि कैसे संभव हो वो भी तो कर्म है सहित जीव कला विद्यमान रहे तब तो भगवान की लीला आदि का दर्शन होगा श्रवण होगा इसीलिए वो कहते हैं गुण के विवश होकर सत्वगुण रजोगुण आचार्यों का कहना है और बिल्कुल ठीक है जब जीवन मुक्त के कर्म भी अकर्म होते हैं लीला कर्म होते हैं कर्माभास होते हैं तो भगवान के कर्म तो लीला कर्म है ही ना इसलिए धर्मस्य से ही आप वर्ग से नार्थोर्थायोपक बहुत विचित्र है धर्म का अनुष्ठान करने पर अर्थ तो आपको मिलेगा ही भले ही आप अर्थ को लक्ष्य मत बनाइए लक्ष्य तो अच्छा है परम अर्थ परमात्मा को ही बनाइए उनके साक्षात्कार रूप मोक्ष को ही बनाइए फिर भी धर्मानुष्ठान से अर्थ की प्राप्ति तो होगी ही अर्थ की प्राप्ति का अर्थ क्या है सुखप्रद सामग्री की उपलब्धि और उनके भोग की शक्ति दोनों धर्मानुष्ठान का फल है सन अंठावन में बावन तंत्र ग्रंथों का अध्ययन हमारे बड़े भाई ने हमको दिल्ली में करवाया था अग्रज महोदय ने उन बावन तंत्रों का सारांश मेरे हृदय में इतना प्रतिष्ठित है कि ये उपासना का फल क्या होता है लोक में उपासना का फल यह होता है कि सुखद सामग्री भरपूर मिलती है और उसके सेवन से मन में विकृति भी नहीं आती है भोग्य वस्तुओं को पचा लेने की क्षमता भी प्राप्त होती है विकार नहीं आता है तो शक्ति भी बनी रहे और सामग्री भी बनी रहे और विकृति का आधान पदार्थ करें नहीं ये उपासना का फल है दुर्गा सब सप्तती आदि पर ये सब का सारांश होता है कि भगवान की उपासना करने पर क्या होगा अर्थ की प्राप्ति होगी और अर्थ को के सेवन की शक्ति प्राप्त होगी और अंत में विकृति से शून्य आपको जीवन प्राप्त होगा यह जीवन में विकृति का आधान संपत्ति नहीं कर पाएगी और संपत्ति आपको देख रही है आप संपत्ति को देख रहे हैं एक मोती चूर के लड्डू एटम बम के समान दिखाई पड़ता है स्थिति नहीं होगी भोग्य पदार्थ की उपलब्धि होगी उनको पचाने की शक्ति प्राप्त होगी अंत में अनाशक्ति की प्रतिष्ठा रहेगी यह उपासना का फल है तो धर्मानुष्ठान करने पर अर्थ की सिद्धि तो होगी लेकिन अर्थ को ही लक्ष्य मत बनाइए पहली बात कही गई लक्ष्य तो परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति को ही बनाइए अब जो अर्थ मिल ही गया उसका क्या करें धर्म जो अर्थ से मिल गया उससे फिर धर्म का अनुष्ठान कीजिए लीजिए धर्म के द्वारा प्राप्त अर्थ का विनियोग फिर धर्मानुष्ठान में कीजिए और धर्म का विनियोग लक्ष्य तो आपका मोक्ष है कितनी बढ़िया बात ये जो श्लोक हैं जीवन को दिशाहीन नहीं होने देंगे हम तो श्री दिवाकर जी से अनुरोध करेंगे ये जो दो तीन श्लोक हैं ना इनके खुली स्पष्ट जटिल हमारी भाषा में नहीं सरल सुगम भाषा में पंच पंद्रह बीस पृष्ठों में एक पुस्तिका तैयार की जाए ताकि व्यक्ति का जीवन दिशाहीन ना हो ये दो श्लोक पर्याप्त हैं तीन श्लोक जीवन को दिशाहीन होने से बचाने के लिए उसमें कैसे धर्मानुष्ठान से अर्थ मिलता है उसके पीछे भी विज्ञान है उस विज्ञान की ओर लक, लक में तो लोग कहेंगे भागवत कह रहे या कुछ और कह रहे क्योंकि भागवत के नाम पर आजकल जैसी स्थिति चल पड़ी है उसमें भागवत कहने लग जाए तो लोगों को होगा ये भागवत भी है या नहीं इस डर से नहीं तो वैज्ञानिकता दार्शनिकता है कि क्यों धर्मानुष्ठान का फल अर्थ भी होगा और क्यों तो होगा और कैसे धर्मानुष्ठान का फल मोक्ष होगा वहाँ कैसे लगाइए यहाँ क्यों लगाइए क्या चमत्कृति है कि धर्मानुष्ठान से अर्थ की प्राप्ति अनिवार्य रूप से होगी ही इस पर भी दार्शनिकता है लेकिन हमने संकेत किया अब धर्मानुष्ठान से जो अर्थ मिला उसका उपयोग क्या करिएगा फिर धर्म में कीजिए और धर्म का लक्ष्य तो मोक्ष बनाकर आपने रखा ही है ये कितनी बढ़िया बात है हाँ ये बात है बढ़िया कहा आपने कि गुरुकुल में रहे और अग्निहोत्री ब्राह्मण थे हैं धर्मानुष्ठान आदि करते ही थे लेकिन दरिद्र क्यों हुए ठीक है तो मैं अपने ढंग से उत्तर दे दूं, नहीं आई तो आप हैं चलिए जी ये अभी श्रीमद भागवत से ही उत्तर देते हैं अब वो हमारी दिशा थोड़ी बदल गई और सम आ जाएंगे आर्थ अर्थार्थी के प्रति भगवान के अनुग्रह और धर्म के फल का स्वरूप कुछ और होता है और जिज्ञासु के प्रति निष्काम के प्रति धर्म का फल और भगवान का अनुग्रह कुछ और होता है इसका उत्तर यह है, है सीधी बात अब हम हैं हम अनुग्रहणाम है ना भागवत से ही उत्तर आर्थ अर्थार्थी को तो धन मान की प्राप्ति हो जाए पर्याप्त संपत्ति अनुकूल परिवार भगवान का अनुग्रह समझते हैं भाई यज्ञ फल गया दान फल गया देवता की आराधना फल गई हनुमान जी फल गए संतुष्ट हो गए कई लोग कहते हैं बस आपका जब तब फल गया क्योंकि शंकराचार्य हो गए हम कहते हैं इस जीवन में एक बार भी भगवान का नाम हमने लिया हो शंकराचार्य बनने के लिए तब तो ये बात ठीक है सोचने वाले सोचते हैं। हमने तो कभी स्वप्न में भी शंकराचार्य बनने का लिए कुछ किया ही नहीं ना सोचा कि मैं शंकराचार्य बनू लेकिन बात लोग कहते हैं तो आर्थ के प्रति भगवान के अनुग्रह का स्वरूप और धर्म के फल का स्वरूप यह है कि पर्याप्त संपत्ति की प्राप्ति अनुकूल स्वजनों की प्राप्ति पर्याप्त मान की प्राप्ति ठीक है और जिस पर विशेष अनुग्रह होता है क्योंकि तो धर्म के दो भी रूप हैं एक पंचदशी कारण का एक पुण्य होता है एक महापुर्ण्य होता है निष्काम भाव से अगर धर्मानुष्ठान हो तो महापुर्ण्य उसको कहते हैं तो फिर वो क्या होता है यस भगवान कहते हैं मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ सबसे पहले संपत्ति हर लेता हूँ ये भी अनुग्रह है <laughs> परम अर्थ की प्राप्ति का मार्ग तो वैराग्य से प्रशस्त होगा ना और धर्म ते विरति वैराग तो वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति की अभिव्यक्ति तो वरदान है साफ नहीं ना और सबसे विपत्तिग्रस्त तो प्रहलाद ही होंगे क्या तो संपत्ति ग्रस्त थे या विपत्तिग्रस्त कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस रखा था और जिनके हृदय में ज्योतिष का ठीक विवेक नहीं है उनको कहीं प्रहलाद की कुंडली दिखा दें तो कहेंगे इस अभागे को कितना कष्ट मिला लेकिन ये नहीं है अपना अपना ढंग है जी विभीषण को भी फल मिला लेकिन प्रहलाद को भी फल मिला यात्र यातना मिली वो यातना है क्या वास्तविक फल क्या है जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ संपत्ति से दूर कर देता हूँ अब संपत्ति के कारण जो चीटियाँ <laughs> मिश्री है ना संपत्ति रिश्तेदार नातेदार सब मर मर्राते हैं वो सब संबंध तोड़ लेते हैं जब लाल बहादुर शास्त्री जी तैर करके गंगा पार जाकर विद्या अध्ययन करते थे कोई कायस्थ कायस्थ पसंद नहीं करता था कहना कि मेरे रिश्तेदार और जब प्रधानमंत्री हो गए तो किसी कोने का कायस्थ कहता था मेरे रिश्तेदार हैं लो प्रधानमंत्री हो गए तो सब रिश्तेदार बनाने के लिए तैयार तो संपत्ति के कारण जो लोग सखा इत्यादि बन जाते हैं सगे संबंधी वे सब हाथ जोड़ देते अब इसके पास कुछ नहीं रहा भाई तो स्वजनों का क्या हो गया स्नेह भी उसे प्राप्त नहीं होता अब शरीर रह गया ना उसमें एक ऐसा रोग में दे देता हूँ कि भजन के समय तो शरीर काम देता है उद्यम करता है संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए तो शरीर काम नहीं करता आपको भी वही रोग है संभव तो हमको भी वही रोग है मीरा <laughs> के प्रभु पीर मिटे जब वैद्य समारोह हाँ ऐसा वो बिल्कुल चेतन कोटि का रोग होता है वो जड़ नहीं होता ऐसा रोग दे देता हूँ कि प्रवृत्ति मार्ग पर चल ना सके और निवृत्ति मार्ग पर चलता रहे ये भी रोग है हाँ। एक भामती कार ने उसका वर्णन किया है उसको मिथिला में कहते राक्षस मूल शब्द है राक्षस और वो अभी कबीरदास की भी बात सुना देते हैं कभी कभी स्मशान आदि में कोई यात्री रात्रि में भटक गया तो कोई प्रेत अशुभ गति को प्राप्त ये इतना बड़ा लगभग गोला प्रकाशपुंज गोले के रूप में उसके सामने आ जाता है अब उसको भटका के मारना चाहता है तो क्या करता है रास्ता जो है जाने का जो मार्ग है वो तो देखने नहीं देता नहीं है एक चीज उधर ले जाता है जैसे गड्ढे हों जहाँ कांटे हों वो बेचारा गिरता है जोरों से चिल्लाता है ऐसे व्यक्ति को चिल्लाते हुए हमने सुना है बचपन में भामती कार तो वर्णन किया है अरे मारो लग राक्षस लग गया राक्षस लग गया फिर वो किसी तरह से उबरता है फिर जाके वो ऐसा प्रकाश जहाँ नहीं जाना चाहिए उसी को रास्ते को दिखाता है और उसको पटक पटक कर गिरा गिरा कर घायल कर देता है दूसरा वो प्रकाश पुंज क्या है जी अनुग्रह वो राक्षस है तो कोई बहे बहाये जात थे लोक वेद के साथ पेड़िया में सदगुर मिलो दीपक दिनो हाथ एक ऐसा प्रकाश पुंज आ गया कि जिस रास्ते से नहीं जाना चाहिए उस रास्ते को दिखाता ही नहीं है जिस रास्ते से चलना चाहिए मोक्ष महल तक मोक्ष भवन तक गंतव्य तक उसी रास्ते को प्रशस्त करता है कबीरदास जी ने ऐसे प्रकाश पुंज दीपक का वर्णन किया तो सुदामा जी की जो बात है इसके उत्तर तो कई ढंग के होंगे लोग कहेंगे पूर्व जन्म का दुरीत जो है उसने उनको गरीब बना दिया लेकिन ये सब छोड़िए ताक पर रखिए मूलतः वो भगवान का अत्यंत अनुग्रह था क्यों अनुग्रह था जी अनुग्रह इसलिए था कि शरीर में मैं अच्छा सम्मान भी खत्म हो जाता है सगे संबंधी भी हाथ जोड़ देते हैं शरीर का बल जब वो प्रवृत्ति मार्ग में अर्थोपार्जन आदि के लिए कोई प्रयास करता है तब क्या होता है जी विघ्न बाधा सफल नहीं होता और अगर ये विप अधर्म का फल हो तो कौंती देवी कम से कम शाश्वत विपत्ति क्या वरदान क्यों मांगें कुंती देवी लोग तो विपत्ति से बचना चाहते हैं कुंती देवी मांगती हैं और शाश्वत शाश्वत मैंने सदा नित्य और ऐसा ऐसा संकट हमको प्राप्त हो जिस संकट को दूर करने में ब्रह्मा की बुद्धि भी इंद्र का पौरुष भी समर्थ न हो माने ऐसी प्यास दो जब तक आप हाँ पानी बनकर न प्राप्त हो तब तक वो प्यास निवृत्त ना हो है ये तो हम तो समझते हैं पूर्णिका फल था भगवान श्री कृष्ण के सखा थे बचपन में तो वो वास्तव में अनुग्रह ही था भगवान का इसलिए वो दुख कहाँ था सुख था क्योंकि तो भागवत में साप भी दर्शन मूलक होता है अब किधर किधर कहें तो सनातन धर्म में अच्छे बच गया हैं देखिए दैवम हाँ, हाँ अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्ण से पृथक विधम विविधाष पृथक चेहटा देवं चैवात्र पंचम ये गीता के अठारहवें अध्याय का श्लोक है और सुनिए हाँ वो तो ठीक ही है कथावाचक तो कहेंगे और ठीक कह रहे आपकी बात का समर्थन लेकिन लेकिन गीता के चौथे अध्याय में क्या है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्न ब्रह्मणा हूतम ब्रह्म तेन दृष्टि से क्रियाकारक फल सब आ गए यानी क्रिया कारक फल ब्रह्म ही है तो वो जो है किसके लिए वचन है और यह किसके लिए वचन है वो सांख्य प्रस्थान के अनुसार वचन है और यहाँ पर अभिन्न पादान कारण भगवान हैं तो यहाँ पर एक दृष्टि ये भी है ब्रह्मापणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नऊ ब्रह्मणा हूतम ब्रह्मव तेन गंतव्यम ब्रह्म क्रिया भी वही कारक भी वही और फल भी वही इधर हम विचार करें तुम ही भाग राम बन जाही दूसरा हे तात ताछ नही गीता के पांच हेतुओं पर माता सुमित्रा ने पानी फेर दिया लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी की दृष्टि क्या थी ओहो बिमाता ने अब देखो वीर रस आ गया प्रवचन करते करते बज गए बिमाता ने मेरे रामभद्र भद्र को वंश के लिए अयोध्या से खदेर कर वन भेजने का षड्यंत्र कर लिया और हो ना हो मेरे छोटे भाई भरत बड़े भाई भरत और छोटे भाई शत्रुन का भी हाथ हो बड़े कुपित होकर आए माँ के पास वन गमन के लिए आज्ञा लेने सुमित्रा ने पांचो हेतुओं पर पानी फेर दिया तुम रही भाग राम वन जाही दूसर हेतु अधिष्ठानम तथा करथक कर्णम से पृथक विधम विविधा पृथक चेष्टा देवं चय पंचम दूसरा हेतु तो कुछ है ही नहीं क्यों बेटा लालले लाल अगर तुम अयोध्या में रहते हूँ तो उर्मिला भी साथ मैं मैया भी यहीं तुम्हारे पिता भी यहीं सब कुछ तो तब रामभद्र के लिए पत्नी के त्याग राजभवन के त्याग सुख के त्याग का अवसर मिलता क्या सर्वस्व न्योछावर करने की शक्ति भावना तो तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठित है वो भावना साकार कब होती जब राम भगवान वनवासी अपने आप को बनाते भगवान बनाते अपने आप को एक समय ऐसा आवेगा संकेत किया जब तुम अपने राम इष्ट के लिए शरीर भी छोड़ दोगे शरीर भी छोड़ दोगे सर्वस्व तो परित्याग की जो शक्ति क्षमता तुम्हारे हृदय में है वो तो अयोध्या में रहने पर कभी व्यक्त नहीं हो सकती थी यह तुम्हारे भाग्य का उदय हुआ है अधिष्ठानम तथा कर्ता ये पांच पांच हेतु कुछ नहीं सारा हेतु भगवान राम का मंगलमय विधान तो हमने संकेत किया दैवन चैवात्र पंचम का जयदयाल गोविंद का जी ने किया प्रारब्ध दैव का प्रारब्ध होता है लेकिन प्रारब्ध भी तो कर्म है तो कर्म के हेतुओं का वर्णन चल रहा है भगवान शंकराचार्य ने दैव माने अनुग्राहक देवता अर्थ किया है दैव का अर्थ है अनुग्राहक देवता चलिए चुलबुला अर्थ इसका करते हैं प्रवचन को विराम देते बज गया अब इसका लाभ उठाना चाहिए नहीं इस श्लोक का आपके समर्थन में बोल रहा हूँ पंडित जी रेल में दुर्घटना हो जाए अब कैसे क्या करेंगे जी गीता का यह श्लोक याद हो तो अधिष्ठानगत त्रुटि के कारण तो ये दुर्घटना नहीं हुई पटरी आदि अधिष्ठान है या डब्बे अधिष्ठानम तथा कर्ता ड्राइवर के नींद आ जाने से और शराब वराब कुछ कर्तगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम से पृथक विधम ब्रेक आदि तो फेल नहीं हो गए कारणम सिग्नल सिग्नल आदि देने में त्रुटि तो नहीं हुई अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम से पृथक विधम विधा से पृथक चेष्टा इसी प्रकार पटरी आदि के मरम्मत में सिग्नल ये सब और जो चेष्टाएँ होती हैं झंडी वंडी दिखाने में कोई भूल तो नहीं हुई और सबके मरने का दैव माने प्रारब्ध ही तो नहीं आ गया कोहरा छा गया आंधी आ गई जिसके कारण दुर्घटना हो गई तो पांच हेतु पृथक पृथक बताए जाते हैं लेकिन अंत में आत्मव तरीदम विश्वम सिजते सति प्रभु एकादश स्कंद भागवत त्रायते त्रात विश्वात्मा हरते ह्रियते हरतीश्वर है सब हेतु परमात्मा ही हैं जब अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान है अब हम एक बात कहते हैं जब सारा स्वप्न मनोविलास ही है तो स्वप्न में जो परिणाम है वो भी विवर्त है या नहीं स्वप्न में कोई माता दही दूध को गर्म करके जामन डाल रही हो स्वप्न में और कालांतर में वो दुग्ध दही बन जाए अब प्रश्न उठता है कि वो दही विव्रत है या परिणाम सारा स्वप्न जब मन का विवरत है विलसयी है तो वहाँ परिणाम भी जो दिखता है विवर्त गर्भित परिणाम का अर्थ क्या होता है विवर्त होता है न परिणाम का आभाषय होता है तो पाँच तो हेतु हैं तो कहना पड़ेगा आपकी दृष्टि से वो मैंने पहले कह दिया पूर्व जन्म का जो दुरी था उसने दरिद्रता प्रदान कर दिया वर्तमान जीवन में जो उन्होंने धर्मानुष्ठान किया उसका फल तो कालांतर में मिला एक अर्थ ये है जैसे भागवत में कहा गया महाभारत में शीशम आदि का कोई पेड़ लगाता है तो स्वयं तो उससे लाभ नहीं उठा पाता है ऐसे ऐसे वृक्ष तीन पुस्त में जाकर लगावेगा पितामह और पोता जाकर उसका सुख भोगेगा उपयोग कर सकेगा तो धर्म का फल तत्काल तो नहीं मिलता है पूर्व दुरित का फल ये मिल गया वर्तमान धर्म का फल कालांतर में मिला या मिलेगा ये अर्थ है लेकिन जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसके वित्त का अपहरण करता हूँ स्वजनों से विच्छेद करा देता हूँ ये जिज्ञासु बनाने के लिए कृपा है वो कृपा अलग है ये कृपा अलग है माँ जो है मिठाई देती है ये भी कृपा है चपत लगा करके विद्यालय भेजती है वो भी कृपा है वो एक जगह कोप एक जगह कृपा की बात नहीं तो अर्थात जिज्ञासुओं पर कृपा तो भगवान की यही है ना आर्थ अर्थार्थी को कालांतर में जिज्ञासु बनाने की विधा यही है इसलिए सन्मुख मरुत अनुग्रह में रो पूज विष्णु आश्रम जी महाराज ने अच्छा अर्थ मुझको बताया कि आप चल रहे हों जी चल रहे हों साइकिल आदि से या पैदल सामने से जोरों की हवा आ रही हो इसको आप अनुग्रह कहेंगे या कुछ और कहेंगे पीछे से आ रही है तो चलने में द्रुत गति होगी जो सामने से आ रही है तो इसी प्रकार विपत्ति छाती को चीरने के लिए आवे तो भगवान कहते मेरा अनुग्रह है आसक्ति की बेरियों को तो हम यह कह रहे थे कि नारद जी ने ना जो शाप दिया ना कुबेर के बेटे को दार्शनिक धरातल पर शाप दिया उन्होंने कहा नर है बाँस न बाजे बाँसुरी धन के मद में आकर तुमने तिरस्कार किया है अवहेलना की है तो तुम धनी रहने योग्य नहीं हो तो धन का अपहरण कर लेता हूँ शाप देकर फिर ये भी उन्होंने कहा कि मैं वृक्ष तो वृक्ष उन्होंने ये भी कहा कि आखिर जो धनी व्यक्ति है उसके सामने समस्या ये है कि धन का त्याग और धन की तृष्णा का त्याग और अभिमान का त्याग कई समस्या आज जो निर्धन है उसको तो केवल धन की तृष्णा का ही त्याग करना है धन तो है ही नहीं कि धन का त्याग करे और धन ही नहीं है तो धन का अभिमान कहाँ है कि उसका त्याग करे तो निर्धन जो है वो भगवत प्राप्ति के सन्निकट होता है उस ये कहा है ना देवर्षि नारद निर्धन व्यक्ति जो है वो भगवत प्राप्ति केवल सत्संग चाहिए और तृष्णा का त्याग है ये धनी व्यक्ति तो सत्संग में भी नहीं जाते अभिमान के गुमान में ये समझते ईश्वर को भी धन के द्वारा खरीद ही लेंगे अभिमान का त्याग करें फिर धन का त्याग करें फिर तृष्णा का त्याग करें तो दो त्याग तो पहले से ही उनके जीवन में प्रतिष्ठित है जी अभिमान है ही नहीं और धन के त्याग की आवश्यकता ही नहीं है तृष्णा का त्याग और संतों के सन्निकट वही आजकल तो करोड़पतियों को संत पसंद करते हैं संत वेश वाले वास्तविक संत तो निर्धन निरीह अकिंचन को पसंद करते हैं अकिंचन को पसंद करते हैं ना तो संत में और उस दरिद्र में क्या अंतर हो गया तृष्णा का त्याग तो संतों के पास जाएगा संत ऐसी औषधि देंगे कि तृष्णा का भी त्याग कर देगा इसमें केवल दो दृष्टांत भी दे देते हैं वास्तव में चीज़ क्या है धारा कुछ वास्तव में चीज़ क्या है ये जो भागवत का महात्म है आत्मा राम जी बेटा के लिए गए ना पुत्र के लिए गए ना और संत ने फल दिया जी संत देना क्या चाहते थे भगवान संन्यास संन्यास मार्ग पर अग्रसर हो भगवत प्राप्ति नहीं मुझे पुत्र चाहिए अब पुत्र के ब्याज से उन्होंने भक्ति ज्ञान और वैराग दे दिया भक्ति और वैराग्य की भक्ति और बोध की प्राप्ति तो उनको किसके द्वारा हुई अपने बेटे कौन सा पुत्र गोकर्ण के द्वारा वैराग्य की प्राप्ति पुत्र का आभा जो था धुंधकारी के द्वारा वो फल से जो देना चाहते थे इसमें विलंब हो गया महात्मा के पास आवेंगे तो अनुग्रह नाम की चीज क्या है संपूर्ण भागवत का साराम से तीन ही रत्न है ना जीवन को दर्शनीय बनाने के लिए भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध वो ही ना तत्काल देना चाहते थे भक्ति तत्काल देना चाहते थे वैराग्य सन्यास का अर्थ क्या है भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध तीनों की प्रतिष्ठा का नाम ही तो सन्यास है उनको अभीष्ट नहीं था तो महात्मा ने यूं नहीं यूं दिया किया जी धुंधकारी के माध्यम से वैराग्य दे दिया फल ना होता तो उनकी पत्नी छल किस प्रकार करती अपने बहन के बेटे को कैसे ले आती फल दिया तभी तो धुंधकारी प्राप्त हुए और गोकर्ण प्राप्त हुए ये दोनों तो फल के कारण ही प्राप्त हुए ना एक से वैराग्य मिल गया और देह स्तिमांस रुधी भी मतिम तेजम गोकर्ण जिससे उनको भक्ति मिल गई और बोध मिल गया अंत में जैसे भगवान को सबसे प्यार हमको सबसे प्यारा क्या लगता है आपको क्या लगेगा आपके पास कोई आवे तो आप सोचेंगे न्याय मुझसे पढ़ ले वेदांत मुझसे पढ़ ले मेरा धरोहर हम लोगों का धन क्या है गुरु जी का धर्म क्या है धन क्या है धरोहर कोई विद्या ले लें बड़े प्रसन्न होते हैं तो हम लोगों को सबसे प्रिय क्या चीज़ है विद्या है तो भगवान को सबसे प्रिय क्या चीज़ है अपनी भक्ति दे दें अपना सायुज्य दे दें यही तो प्रिय है ना इसलिए वो जो प्रिय वस्तु प्रदान करते हैं संपत्ति दे दें दे दे और विरक्ति दे दें दे दे। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है संपत्ति देकर भी विरक्ति ही देना चाहते हैं भगवान संपत्ति देने में जैसे बच्चे को करवी घूट पिलानी है लेकिन मोदक भी दे देते हैं तो मोदक देने में तात्पर्य नहीं है गुरुचि का सत्व पिला गुरुचि पिलाने में तात्पर्य है इसी प्रकार भगवान संपत्ति भी देंगे और विपत्ति भी, भी दे सकते हैं संपत्ति देंगे तो राग की अभिव्यक्ति होगी अब और विव्यक्ति विपत्ति देंगे तो वैराग्य की अभिव्यक्ति होगी भग प्रत्याशति विशिष्यतें उसमें आया पंचदशी में भगवान के सन्निकट क्या है जैसे कर्म सन्यास जो है तत्वज्ञान के सन्निकट इसी प्रकार से भगवान के सन्निकट वैराग्य है और वैराग्य में हेतु विपत्ति है दुख दोषानुदर्शनम हो या घोर विपत्ति हो दुख दुःख दर्शनम से भी उतना कल्याण नहीं होता जितना कि घोर विपत्ति में अगर बुद्धि विचलित ना हो तो दुख दर्शनम पच जाता है तो संपत्ति अगर देते हैं तो ये तो भगवान का अनुग्रह है और वैराग्य के लिए विपत्ति देते हैं मान संपत्ति का अपहरण स्वजनों का अपहरण स्वास्थ्य का अपहरण और का ये सकार का संपत्ति सगे संबंधी स्नेह और स्वास्थ्य यही सब है न और सम्मान इनका अपहरण करते हैं तो क्या करेंगे इसलिए विरक्ति संपत्ति का पर्यवसन विरक्ति में हो तभी तो जीवन सार्थक है ना तो संपत्ति और विरक्ति के बीच में विपत्ति की घाटी भी तो अनिवार्य है इसलिए हम तो समझते हैं कि महापूर्ण का फल सुदामा जी को मिला महापूर्ण का फल और भगवान का अनुग्रह मिल गया उसके बाद आखिर वो संन्यास नंग धरंग होता है ना आप सब हमसे भुक्त भोगी हैं उसके बाद गुरु वस्त्र भी दे देते हैं तो जो काम भगवान को विपत्ति देकर करवाना था सुदामा जी को जहाँ पहुँचाना था पहुँचाने के बाद उनकी पत्नी की भावना के अनुसार या जैसे तत्वज्ञ हाँ अब वो संपत्ति भी दे दी संपत्ति कब दी जब सम्पत्ति अनर्थ में हेतु नहीं बन सकती अब जब अनर्थ में हेतु बन सकती थी तब विपत्ति दे दी और भगवान ने एक प्रकार से पूर्ण रूप से अपना करके सुदामा जी को संपत्ति भी दे दी तो मैं ये बस वहीं पर कि धर्मानुष्ठान का फल अर्थ कैसे होता है धर्मानुष्ठान के द्वारा जीवन में वो आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है जिससे सुखद सामग्री उस व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होता है इसी का नाम है अर्थोपलब्धि हाँ धर्मानुष्ठान के द्वारा वो दृष्टि और शक्ति अपूर्वता का आधायक है ना धर्मानुष्ठान धर्मानुष्ठान के द्वारा जीवन में वह शक्ति आती है और दिव्य दृष्टि आती है जिससे सुख देने वाली सामग्री उसके प्रति धर्मशील के प्रति आकृष्ट होते हैं है जिम सरिता सागर मह जाही यद्य पिता ही कामना नाहींम सुख सम्पत्ति बिनहि बुलाये धर्मशील पह जाये सुहाये इसका मूल क्या है गीता आपूर्य मान मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रवशंति यदत् तद्वत्मायम प्रविशंति तद्वत सर्वे सशांति मापनोति न कामकामी ये वैज्ञानिकता है तो ऐसी परिस्थिति में धर्मानुष्ठान तो मोक्ष के लिए ही कीजिए लेकिन आनुषंगिक रूप से फिर अर्थ मिल ही जाए उसका विनियोग फिर धर्मानुष्ठान में ही कीजिए आगे की बात फिर तो जीवन को दिशा युक्त करने के लिए दिशाहीन होने से बचाने के लिए ये दो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कालांतर में फिर श्री राम जय राम जय जय राम हर हर महादेव जया जया राम दर्मा की अधर्मा का प्राणी मै विश्व का गौ माता की हत्या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 गोविंदा जया जया जया जया गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंदा जया जया राधा गोविंदा जय जय श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे गोविंदा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 वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो मभो शिव शिवा शिवा शिवा शिव शिवा नारायण नारायण नारायण संतों विद्वानों भक्तों की उपस्थिति आह्लादक प्रद है जीव युक्त शरीर का नाम ही जीवन होता है इससे सरल परिभाषा जीवन की और क्या करें जीव युक्त शरीर का नाम ही जीवन है दर्शन क्या है देह बंधन से जीव अपने आप को मुक्त कर ले उस विधा ज्ञान का नाम ही दर्शन है साकार पक्ष में दर्शनीय प्रियतम के दर्शन का सुयोग सध जाए उनमें मनोवृत्ति रम जाए पग जाए सर्वतो सर्वतोभावन जीवन धन जगदीश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पित हो जाए तदरूप होकर रहने का सुयोग साध जाए उनकी मुदमयी लीलाओं की अनुकृति का अवसर सुलभ हो जाए यही दर्शन है पिछले दिनों निरूपण किया गया श्री भट्ट जी आगे आ, आ जाइए पिछले दिनों निरूपण किया गया दार्शनिक जगत को झकझोर देने वाला एक प्रश्न है जो ईश्वरवादी हैं वे तो ईश्वर को स्रष्टा मानते ही होंगे योग दर्शन में ईश्वर सिद्धि का उपयोग समाधि लाभ में है परंतु सर्वज्ञ बीज होने के कारण ईश्वर को सृष्टा भी मान लिया जाए तो अनुचित नहीं है महाप्रलय की दशा को तोड़कर भगवान आखिर जगत क्यों बनाते हैं दो दिन पूर्व यह प्रश्न उपस्थापित किया गया उत्तर भागवत के अनुसार ही दिया गया कि सुषुप्ति के महाप्रलय पुरुषार्थ भूमि नहीं है यद्यपि जीव इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्षों तक क्लेश कर्म विपाक आशय से अछूता रहता है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से विनिर्मुक्त भगवद भावापन्न होकर ही महाप्रलय दशा में अवशिष्ट रहता है परंतु क्लेश कर्म विपाक और आशय का बीज अज्ञान का उच्छेद महाप्रलय की दशा में संभव नहीं है तो करुणा वरुणालय भगवान ने अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने के लिए जगत बनाया और देहेंद्रिया आदि से युक्त जीवन प्रदान किया बुद्धिन्द्रिय मन प्राणा जनाना मस्जद प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने ने कल्पनाय चुन उठता है कि इस श्लोक में जीवन प्रदान करने के प्रयोजन का उल्लेख किया गया मात्रार्थम भवार्थम आत्मने अकल्पनाय अर्थ धर्म काम मोक्ष श्रीधरिक अनुसार पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि पुरुष को हो सके इसलिए भगवान ने जगत बनाया अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुष पुरुष रूप से ही अवशिष्ट रह जाए इसी का नाम मुक्ति या मोक्ष है कल्यावी बताया गया मुक्ति हितवान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही पुरुष का गंतव्य लक्ष्य लक्ष्य प्राप्तव्य स्वयं पुरुष ही है यही अर्थ हुआ ना जीव का गंतव्य प्राप्तव्य लक्ष्य स्वयं जीव का तात्विक स्वरूप ही है अतः अनात्म वस्तुओं से विविध गुणमय भावों से अतीत होकर जैसा स्वरूप वेदांतों को जीव का अभिष्ट है वैसा होकर ही जीव अवशिष्ट रह ले यही जीवन की कृतार्थता है यह भी कहा गया पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप कल संक्षेप में बताया गया अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं जो कुछ सामग्री है वस्तु है विषय है पदार्थ है उसी का नाम अर्थ है और काम क्या है उसके सेवन की इच्छा अथवा सेवन से सुलभ सुखानुभूति इसी का नाम काम है धर्म क्या है विषयों के उपभोग की वह मर्यादा विधा जिससे विषय बंधन में हेतु न बनकर सुखप्रद हों और बंधन की निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त कर दें उसी का नाम धर्म है और मोक्ष क्या है बताया गया अभी दुखों की आत्यंत निवृत्ति अर्थात स्वरूपस्थिति इसी का नाम मुक्ति है पुरुषार्थ चतुष्टय का संक्षिप्त स्वरूप यही है इसमें पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राटाग कहा करते थे कि काम और मोक्ष ये फलक प्रधान पुरुषार्थ हैं, अर्थ और धर्म ये साधन प्रधान पुरुषार्थ हैं। अंत में विषय विषयजन्य आनंद की अनुभूति का नाम ही काम है और स्वरूप स्थिति का नाम ही मोक्ष है ये दोनों जो हैं फलरूप पुरुषार्थ हैं सांसारिक व्यक्तियों के लिए व्यावहारिक धरातल पर काम फलात्मक पुरुषार्थ है और आध्यात्मिक दृष्टि से मोक्ष ही फलात्मक पुरुषार्थ है अब एक ज्वलंत प्रश्न आता है कि जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं वे तो अवश्य ही मानने के लिए बाध्य हैं कि अनाधिकाल से जन्म और मृत्यु की परंपरा चल रही है ठीक जिनके यहाँ पूर्व जन्म नहीं है पुनर्जन्म नहीं है प्रथम जन्म और प्रथम मृत्यु एक प्रकार से मुसलमान क्रिश्चियन इत्यादि क्या स्वीकार करेंगे ये प्रथम ही जन्म है और प्रथम ही मृत्यु संभव है देहात्मवादी जो चारवाक इत्यादि हैं चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं उनके यहाँ तो चेतना विशिष्ट शरीर से चेतना का लोप ही मृत्यु है तो जब आत्मा का ही उच्छेद या नाश उनको मान्य है तो फिर आगे प्रथम और अंतिम जन्म प्रथम और अंतिम मृत्यु की विधा उनके यहाँ है परंतु जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म में आस्था रखने वाले हैं और युक्तियों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा और जातिस्मर योगी हों तो अनुभूतियों के द्वारा पूर्व जन्म पुनर्जन्म को सिद्ध करने में समर्थ भी हैं उनके लिए यह एक प्रश्न है कि अनाद काल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हम आप क्यों कृतार्थ नहीं हुए कृतार्थ हो ही गए होते जगत ने हमको निहाल कर दिया होता हमने तृप्त होकर देहा त्याग किया होता तो हमारा जन्म ही क्यों होता यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजत्यंत कलेवरम तम तमेवैती कौनते य सदा तद्भाव भाविता भगवत गीता में पुनर्जन्म का सिद्धांत है अकृतार्थ जीवों का ही जन्म होता है कृतार्थ जीवों का जन्म नहीं होता ऐसी स्थिति में समग्र भागवत का भगवत कृपा से पहले सारांश प्रस्तुत कर देते हैं और समस्त वैदिक वांगमय का भी सारांश इसी ब्याज से प्रस्तुत कर देते हैं इस पर विचार करना होगा कि अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कृतार्थता क्यों नहीं सुलभ हुई इसका उत्तर यही होगा कि हमें अपनी मौलिक चाह इच्छा पर विचार करना चाहिए हम चाहते क्या हैं इस पर विचार करना चाहिए शरीर मिल जाना पर्याप्त नहीं है मनुष्य शरीर में विचार की क्षमता है एक बार हम दिल्ली से बैंगलोर यात्रा कर रहे थे और द्वारका ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य महाभाग भी थे तो पायलट कप्तान को पता चला कि दो दो शंकराचार्य में हैं उन्होंने एक दूत भेजकर कर प्रार्थना की हम कैसे हवाई जहाज़ चलाते हैं आप यहीं आकर दोनों बैठ जाइए हमें तो दर्शन का सुयोग सुलभ होगा और आप देखेंगे कि यान कैसे हम चलाते हैं हम दोनों चले गए कप्तान पायलट के पास बैठ गए तो हमने गंभीरता से देखा कि कर्तृत्व और दृष्टित्व तो दो पक्ष होता है जो ड्राइवर होते हैं चालक लेकिन यान का वायान का जो चालक होता है उसमें दृष्टित्व का पक्ष प्रबल होता है कर्तृत्व का पक्ष गौण होता है न्यून होता है कम होता है तो वस्तुता जीवन अपने आप में एक दर्शन है जीवन अपने आप में एक दर्शन है विचार कम करते हैं और काम अधिक करते हैं तो बुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक कार्य न करने के कारण बंधन प्रशस्त होता है सबसे पहले विचार की आवश्यकता क्या है कि मानव जीवन की अपूर्वता क्या है हमारी इच्छा का मौलिक विषय क्या है ठीक अकृतार्थता का कारण क्या है कृतार्थता का स्वरूप क्या है और कृतार्थता का प्रशस्त मार्ग भी क्या है इन सब प्रश्नों को सुलझा लेंगे तो जीवन दर्शन समझ में आ जाएगा तो पहली बात यह है कि मानव जीवन की अपूर्वता पर विचार करना चाहिए अपूर्व शब्द साहित्यिक भी है और दार्शनिक भी है अपूर्व स्वाद अपूर्व संगीत अपूर्व भोजन कहते हैं ना अपूर्व प्रवचन अपूर्व माने अनुष्ट <laughs> अपूर्व माने अनुष्ट जैसे गौड़ी संप्रदाय के महान भावों ने कहा ये श्री कृष्ण क्या हैं अनाघ्रात पंकज <laughs> अनाघ्रात पंकज हैं तुलसीदास जी महाराज ने तो भक्ति की बात भी कहे <laughs> श्री तुलसीदास जी महाराज ने नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूणम भगवान के श्री श्रीअंग को दिव्य कमल से उपमित किया महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम भद्र के ग्यारह अंगों को कमल से उपमित किया तो गौरी संप्रदाय के दिव्य महान महानुभावों ने संतों ने विचार किया यह तो उपलक्षण है सारा श्री विग्रह ही कमल है हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बुद्धि को प्रशस्त करें सामान्य सरोवर से जब पुष्प विशेष पंकज कमल विकसित होता है तो उसके पराग मकरंद पर भ्रमण मंडली लोटपोट हो जाती है यद्यप उसका उद्गम स्थान जो पंक होता है वह तो क्या है दुर्गंधित होता है दुर्गंध लेकिन वहां से सुगंधि की अभिव्यक्ति हो जाती है सौगंधि की तो कल्पना शक्ति को उन्नत करें कहीं क्षीर सिंधु में क्षीर सिंधु सार सर्वस्व नवनीत ही पंक के स्थान पर हो और फिर कोई पंकज विकसित हो तो उसकी आभा प्रभा शोभा उसके दिव्य पराग मकरंद का फिर क्या कहना और कल्पना शक्ति को उन्नत करें अनुराग सिंधु में अनुराग सार सर्वस्व पंक से कोई पंकज प्रादुर्भूत हो तो उसकी आभा प्रभा शोभा का क्या कहना उसके पराग मकरंद का क्या कहना फिर सच्चिदानंद सरोवर में सच्चिदानंद सार सर्वस्व पंख से कोई पंकज विकसित हो तो उसकी आभा प्रभा शोभा का क्या वर्णन करें तो अनाघ्रात पंकज श्री कृष्ण भगवान को कहा इसमें गौड़ी संप्रदाय के संत जिनका यह श्लोक है उनकी परंपरा में अर्थ अपने ढंग का है और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में अर्थ कुछ और प्रकार का है और दोनों में सामंजस्य भी है तो जिनके घर की वस्तु हो पहले उसी दृष्टि से बात करनी चाहिए श्री कृष्णचंद्र को अनाघ्रात पंकज क्यों कहा तो श्रीमद् भागवत का कथन है कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्री कृष्ण तो अवतारी हैं जयदेव जी ने इस वचन को लिया और श्री कृष्ण का दशावतार में गिना ही नहीं क्योंकि अवतारी को अवतार कैसे कहें स्वयं पद के बल पर उन्होंने तो भगवान को अवतारी सिद्ध किया श्रीमद् भागवत के बल पर हमारे पूज्य से गुरुदेव कहते थे महर्षि वाल्मिक ने कहा स्वयं प्रभु तो श्रीमद् भागवत में श्री राम के लिए स्वयं पद का प्रयोग हुआ है और महर्षि वाल्मीकि ने ये श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण चंद्र के लिए स्वयं पद का प्रयोग हुआ और रामायण में भगवान राम भद्र के लिए स्वयं पद का प्रयोग हुआ तो लक्षण साम्य से वस्तु साम्य का नियम अकाठ्य होता है अर्थात दोनों पूर्ण ब्रह्म ही हैं अपने प्रस्थान की सीमा में श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहा गया वहां प्रस्थान की सीमा में रामभद्र को पूर्ण ब्रह्म कहा गया लेकिन पंचदशी